महाभारत शांति पर्व त्रयोदशा अधिक शतमोध्याय शक्तिशाली शत्रु के सामने वेद की भांति नतमस्तक होने का उपदेश सरिताओं और समुद्र का संवाद युधिष्ठिर युधिष्ठिच राजा राज्य दुर्लभम भरत अमित्रिवृद्ध कथम तेषे युधिष्ठि ने पूछा भरत राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी सेना और खजाना आदि साधनों से रहित हो तो सभी दृष्टियों से अत्यंत बड़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है पुरातनम् सरिताम चैव अप्युदा पुरातन सरिता जी ने कहा भारत इस विषय में पुरुष सरिताओं तथा समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन उपाख्यान का दृष्टांत दिया करते हैं सुरारे नृय सागर सरिता पति सरिता सर्वा संशय जातमात्मन एक समय की बात है दैत्यों के निवास स्थान और सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण नदियों से अपने मन का एक संदेह पूछा सागर सागरवाचन समूल शाखान नद्यस्तत्र में समुद्र ने कहा नदियों मैं देखता हूँ कि जब बाढ़ आने के कारण तुम लोग लबालब भर जाती हो तब विशाल काय वृक्षों को जड़ मूल और शाखाओं सहित उखाड़कर अपने प्रवाह में बहा लाती हो परंतु उनमें भेद का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता वेत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला है उसमें कुछ दम नहीं होता है और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है फिर भी तुम उसे न ला सकी क्या कारण है क्या तुम अवहेलनावश उसे कभी नहीं लाई अथवा उसने तुम्हारा कोई उपकार किया है तदहम स्रोतमीक्षा भी सर्वासाव उमत यथाचे मानुकूला हिवा ना जाति इस विषय में तुम सब लोगों का विचार मैं सुनना चाहता हूँ क्या कारण है कि वेद का वृक्ष तुम्हारे इन तटों को छोड़कर नहीं आता है तत्ह नदी गंगा वाक्यमोत्तमत हेतुम ग्राहक सागर चरिता पति इस प्रकार प्रश्न होने पर गंगा नदी की सरिताओं के स्वामी समुद्र से यह उत्तम अर्थपूर्ण युक्ति युक्त तथा मन को ग्रहण करने वाली बात कही गंगोवाच तिषंते यथा स्थानमे किकेतना तेतजंते ते गंगा बोली नदीश्वर ये वृक्ष अपने अपने स्थान पर अकड़ कर खड़े रहते हैं हमारे प्रवाह के सामने मस्तक नहीं झुकाते इस प्रतिकूल वर्ताव के कारण ही उन्हें नष्ट होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता है परंतु वेत ऐसा नहीं है वे तो वे गातम दृष्टान हरिद्व व्यतिक्रांत स्थान मासाद्य तेती वेत नदी के वेग को आते देख झुक जाता है पर दूसरे ऐसा नहीं करते अतः शांत होने पर पुनः अपने स्थान में ही स्थित हो जाता कालज्ञ समय अनुलोम तथा वेत समय को पहचानता है उसके अनुसार बर्ताव करना जानता है सदा हमारे वश में रहता है कभी उदंडता नहीं दिखाता और अनुकूल बना रहता है उसमें कभी अकड़ नहीं आती इसीलिए उसे स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता है मारु तो दक्युन्नमत ओ सध्य पादा गां न तेज आंति पराभव जो पौधे वृक्ष या लता गुलम हवा और पानी के वेग से झुक जाते तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं उनका कभी पराभव नहीं होता भिष्म यो हि शत्रुद्ध प्रभोर्बंधविनाश न पूर्व न सहते वेगम क्षिप्रमेविनश्यति भिष्म जी कहते हैं युधि इसी प्रकार जो राजा बल में बढ़े चढ़े तथा बंधन में डालने और विनाश करने में समर्थ शत्रु के प्रथम वेग को से झुकाकर नहीं सह लेता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है सारा सार बलमी आत्मनो द्विशत जानन विचर प्राज्यो न स पराभवम् पराभव जो बुद्धिमान राजा अपने तथा शत्रु के सार असार बल तथा पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है उसकी कभी पराजय नहीं होती है एवमे विद्वान थिम इस प्रकार विद्वान राजा जब शत्रु के बल को अपने से अधिक समझे तब वेद का ही ढंग अपना ले अर्थात उसके सामने नतमस्तक हो जाए यही बुद्धिमानी का लक्षण है यति श्री महाभारत परमि राजधर्माशासन परमणिगर समझा त्रय दशा अधिक शतम इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सरिताओं और समुद्र का संवाद विषय एक सौ तेरहवा अध्याय पूरा हुआ